आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन पॉइंट फोर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट संस्कार के बढ़ते चरण का ये अंतिम एपिसोड में आप पहुंच गए हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास संस्करण में हम आपको राजेंद्र व्यास की कुछ खास कविताएं व्यंग का आनंद उठाने का मौका आपको मिलेगा और बहुत ही सुंदर राजेंद्र व्यास की जो काव्य पाठ की जो शैली है और जो बातें उनकी होती है उसमें और जो भाव होता है वो दिल को छू लेता है तो आइए ऐसी सुंदर व्यंग जो आत्मज्ञान का बोध कराता है वो हम आज सुनने वाले हैं राजेंद्र व्यास जी से तो चलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हुए सीधे आपको ले चलता हूँ कवि सम्मेलन में संस्कार के बढ़ते चरण में आप सुन रहे हैं रेडियो सुनते रहो मुस्क रहो मुस्करो बेवड़ो पड़ो जमी पे टक टक नातर देखो काम टच टच हेला पाड़े। पिछवादारी सरजू सासू घड़ो ऊंचा बी और निरख डील न पांच आंगलिया काम न जतलागी तो छुकलिया तो झर तो पानी जद सुगन हो जाए क्या बात करो छुक बड़ी बारीक बात कह रहा हूँ आशीर्वाद दे दिया हमारे पड़ोस की माँ ने सास ने प्रतीक मान के इमली के पेड़ को प्रतीक मान के वो प्रेग्नेंट है उसको आशीर्वाद दिया तो मैंने बात क्या कही आमली का मोड़िया जद गुड़िया भाई बेवड़ा में गुड़ गया क्या बात आमली का मोड़िया बेवड़ा में गुड़ गया अनुदर्य सुंदर छीज आ गई होगी रेला माही गुड़ गया भी को बेवड़ो यू तक वहां पहुंचावे पन गाया डांडा डोर गा सामा सामावे तो डेली विश्राम दुआ दुआवे कविता का बंद पनग पानी भरने की जगह नहीं नायिका के पूरे जीवन की फिलॉसफी है जब वो थक के सो जाती तो क्या कहती है पिनगट मारो जीव आसरो आज भी सुहागन स्त्रियां सूर्योदय के पहले ही जल भर के लाती है पिनगट मारो जीव आसरो पिनगट मारी छाया और बिन पिन पिनगट मारी पिनगट माया पिन तीरत गंगा काशी पिनगट पिनगट पिनगट धाम और जप तप पूजा मारी मारो श्याम तो उछर गाया जड़ी भगत उछर गाया जड़ी भगत यो रास रचावेरे कोरो तो चुक लो गुड़ गुड़ कर तो जल भर लावेरे घट का भाटा पे राशो खिंच तो आवेरे कर तो जल भर लावेरे चुक लियो जल भर ला गुरुदेव गुरुदेव मैं एक एक आपके गीत की फरमाइश मैं मुझे मिल गया मैं मुझे मिल गया ऐसा नहीं जोरदार तालियों से आमंत्रित करें व्यास जी के गीत इतने साथ सहजता से नहीं मिलते मैं मुझे मिल गया लेकिन ये आखिरी गीत होगा इसके बाद गीत हो ही नहीं सकता है अरे पहलवान जी अखाड़ों कौन है अखाड़ो कौन है हमारी बात सुनो अगर, अगर, अगर, अगर और सुनो सुनो सुनो तो सुनो। सुनो ऐसा है। रगु तो तो बच्चे बच्चे है है मेरा अपना बच्चा पब्लिक में पैदा हो हो गए मेरे वो वो कह सुनो। नहीं नहीं, वो, नहीं हो अरे, सुनो। <laughs> अरे अरे रगु जैसे लोग मैं बताता ये मुझसे कंट्रोल हो जाते एक शायद आजाद को पता है ये डायलॉग मेरा सुनो सर रघु सुनो बहुत रघु आप तो खेर प्रॉपर आईएस एक अलाइड ग्रुप का श्रोता आपके ही वंश का उसमें मुझे कहीं मिल गया तो वो कंट्रोल नहीं हो रहा तो अजात ने कहा सर आईने तो अब आप कंट्रोल करो यो तो ढब ही नहीं रो मैं क्यों अजात या मोमबत्ती बना डोरा की है तो यो ज्यादा मैं कतरीक माची सा बड़ू तू बता और वो श्रोता सच कहता हूँ कंट्रोल हुआ अब जी में डोरो मोमबत्ती है तो है अब कतरी कथरे माचीसा लगा स... कोई ने समझा सके जिसको आप नहीं समझा सकते हो मेरी गारंटी उसको आप समझ जाओ आराम पाओ <laughs> क्या बात है मैं समझ गया जिंदगी में जिनसे मुझे समझना था अच्छा एक बहुत बढ़िया कहते हैं दीपक और भाई साहब हाष्य व्यंग के शांतिदा बहुत अच्छा लिखते हैं मैं तो आप लोगों को एक मिशन कहता हूँ हाँ <laughs> अब ये बच्चे हाँ चलो एक दो व्यंग रचना मैं भी कमेंट कहता हूँ बहुत का मेरे कुछ डायलॉग्स बहुत अच्छा है एक मैं महिलाओं पे अक्सर कहता हूँ आपने देखा होगा जो आजकल शहरों में जो एलिवेशन और किचन बनते हैं वो आमने सामने बन जाते हैं गैस सिस्टम आ गया स्टैंडिंग किचन आ गया अब वो महिला आटा लगा रही है वह लोया न ले नू नेगी ड्राॅइंग रूम में गई सिम्प कर दी दो फाचे रोटी बटी फर्री है अब मैंने बताओ जी लेन लुगाई लोया ने खाई लु गई फर रही वह रोटी अपन बातचीत कर रहे कविता बात नहीं कर रहे मां के पर ना ना पर तो थोड़ी देर <laughs> बहुत अच्छा पता नहीं क्यों हर घर में मार्बल मेरे भी है मैंने बहुत मना किया पर ठीक है बच्चे नहीं माने तो मस्त रहो आपने देखा जी ने देखा मार्बल लगा रही हूं मार्बल का अर्थ होता है उसमें मारने का बल है मार्बल इसीलिए देखो भिलवाड़े में हड्डियों के अस्पताल जाता है बस थोड़ा सो पानी आपके अंगूठा के ने, ने स्केटिंग करता तक क्या सीधा केशव में जाओ कोई ना रोका आप बहुत सारी चीजें हैं दीपक का भी संकेत है मैं बहुत शिष्ट बात भी कहता हूँ कभी आप पब्लिक की भी जिम्मेदारी हम अच्छे कविताएं सुनाएं इसलिए मैंने चयनित किया मेरा सुबह बहुत विरोध होगा ऐसी बात नहीं है यहां इतने सभी मेरे प्रिय में किस किस को बिठाऊं इसलिए मैंने पूरी कठोरता से निर्णय लिया कि हम शठ दर्शन के रूप में छ ही श्रेष्ठ कवियों को सुनेंगे सभी वो जो अति अतिश्रेष्ठ थे मेरी हिम्मत उनको बुलाने की नहीं हुई ईमानदारी <laughs> इसलिए मैं मैं का मैं का नहीं, नहीं बुलाया क्योंकि वीर रस के श्रोता के साथ एक विडम्बना हो रही है कि हर वीर रस का श्रोता शांति दादा अपनी जेब से आठ दस श्रोता लेके ही चलता है अलग अलग खंडों में बिठा देता है वो एक ताली बजावा बीच के जो नींद में हो वो बजावा लाग गया वीर रस जम गया ऐसा कुछ नहीं है कोई ऐसी अच्छा वीर रस में पॉइट्री ढूंढना डॉक्टर साहब इतना ही मुश्किल काम है जितना रेत में से तेल निकालना बहुत मेहनत करनी पड़ती तब जाके कोई रस की विपत्ति होती तो मैं एक डायलॉग कहता हूँ कि जिन तारों में करंट नहीं होता ना उन पर लोग चड्डी बनियान सुखा देते अगर आप में करंट है तो कोई चुटकला नहीं था आज देखा अपने सब ने अपनी पॉइट्री की बात कही और अंतिम कमेंट कह एक प्यारा सा गीत शुरू करता हूं मैं मुझे बहुत जने पूछ लेते हैं और खटका जी जो मेरे बहुत पुराने बहुत पहले इन्होंने एक बात कही व्याजी एक बात बताओ आदमी में और फ्रिज में कई फर्क है मारे तो ऐसी उड़ गया <laughs> आदमी से फ्रिज का क्या लेकिन मैंने कहा इतना अनुभव मैंने कहा अच्छा जी बता आप भी नहीं बता सकते मैं बता रहा हूं गंभीर बात कह रहा हूं आप हमेशा फ्रिज को आगे से खोलते इसलिए इसका उत्तर नहीं दे सकते कभी फ्रिज को पीछे जाके देखो नीचे उसकी मोटर नीचे है ना इसलिए वो ठंडा है हमारा खोपड़ा ऊपर है इसलिए चौबीसों घंटे करंट मारते किसी सदगुरु के चरणों में जाके इस माथे को रख देना मेरी तरह ठंडे हो जाओगे क्या बात है वाह सच में बहुत खूब मुझे कभी दीपू की मम्मी से हो जाता है सबके घर में होता मैं कह देता हूँ आप कहते नहीं ये तो पर्दा न मैंने घर में तो आपकी इज्जत चोराए पा जाए ये <laughs> पर्दा कोई का कोई माल बकर गया तकिया पक कोई भी आयो एकदम से आया है ये सब नाटक हमने देखे हैं कि भारतीय सिनेमा का पर्दा नहीं घर में जिसके पर्दा है वो सब पर्दे में है बाकी आधे तो जर्दे में <laughs> नहीं महिलाएं आपको क्यों प्रेम करेगी मैं कवियों को पूछता हूँ मुझे समझ में नहीं आता अच्छा सुने बताओ ये ज्यादातर वो लोग हैं जिनकी खुद की लुगाई नहीं सुनती दूसरों की क्यों सुनेंगी बताओ <laughs> लेकिन ये वो लोग है जो अपनी अर्धांगिनियों को आज पहली बार साथ लाए जब मैंने कौशल को कहा था मैंने कौशल आज तू मेरे कवि सम्मेलन में आजाद के साथ क्यों आई बता सकते कि नहीं मैं उनका ऐसा ध्यान रखना जिंदगी में रोटी अगर कटोरदान के अंदर चल रही तो कोई उंदरा टच नहीं कर सकता <laughs> हाँ। पहली बार यूजर के साथ पासवर्ड आया मेरा मजा ला जाता। आपने अगली माथे में देखा होगा दस बार माइक से गायब हुआ पता ही नहीं चला आजाद कब चला जाता है और और फिर कहते हैं हम तो अंतरिक्ष में जाते भाई तो देवता रहते देवता रहते क्या पीते पीते पीते आपको भी पता वो प्राण नहीं पीते आपकी तरह वे रस हैं आपकी मोहब्बत का वे प्यार करते हैं आपको बहुत कमेंट्री हो जाती है मुझे आप इतना सुन लेंगे मुझे तो बड़ा भी हुआ है शायद आज मेरे ससुर साहब भावुक नहीं हो जावे कि यार ये तो जदि भी आया यारा जुआरी यही साबुतापा कमी दी दी देखो एक, एक मतलब एक एक तकलीफ पैदा नहीं हो जावे यार आ, कभी कभी क्या होता है का पता नहीं चलता यार आपा तो बिल्कुल डायमंड ने बिल्कुल मोती समझ ली तो और कहीं कई इंदिरा कई गड़बड़ तो नहीं कोई बात नहीं गड़बड़ हुई हो तो सुबह करेक्ट कर लो मैं यही हूँ कहते हैं, पहले में पे ना गए आपके दिलों में दिल खोल लिया होता यारों के साथ तो नहीं खोलना पड़ता वो जारों के साथ आपका हार्ट अटैक नहीं होता आपका ब्रेन हेमरेज नहीं होता अपराध किससे नहीं होते जाके माफी मांग लो समय पे एक टाका लग जाए नौ टाकों से बच जाओगे जिससे जो क्षमा मांग लो और अपराध तो होते हैं और जिससे जितना गहरा प्रेम होता है उससे हमारा विरोध भी उतना ही तगड़ा होता है यही मोहब्बत का परवान है जो सब पे चढ़ता है तो निवेदन कर रहा हूँ आइएगा एक प्यारा सा गीत सुना दो सर वो उसको समापन ही माने ना। अच्छा अच्छा ठीक है हैं? एक मिनट साहब जी मेरे महिला थाने से भी कोई आदेश हो रहा है हुक्म फरमाइए भी, भी सुनाना अच्छा अच्छा तो अच्छा, अच्छा। हाँ, तो फिर वो नहीं तो इसको रोका करने जो उठोना सुखद लगेगा है, तो रोता फिरता तो फिर चलो शुरू करते हैं तो तीन बातें बहुत अच्छा सा गीत है प्यारा सा गीत निवेदन कर दू मैं मुझे मिल गया की फरमाइश हुई मैं निवेदन करता दूसरा रघुदादा एक बात यहाँ मैं आज संकोच इसलिए भी हूं तेरे प्यार को मैं समझ रहा हूँ यहाँ डॉक्टर्स बैठे हैं ना तो प्रिस्क्रिप्शन पे जो लिखते ना वो ही दवा ले तो आप कोई मेडिकल स्टोर खा बचावा यार तो जब कर हो यार डिया तो ही दे दो दे दो डिया ही दे दो ऐसा तो नहीं होता यार <laughs> चलो रघु तो मेरे कुल का है एक गीत शुरू करता है आपको मजा आ जाएगा अब मुझे टिप्पणियों की अब जरूरत तो इसलिए नहीं कि जिंदगी के अनुभव अनुभूत तो सत्य आपको मेरे इस गीत में मिलेंगे मेरी एक ही कृति छपी है जिसका शीर्षक भी है मैं मुझे मिल गया और जब व्यक्ति को अपने खुद से मुलाकात हो जाती तो फिर गैर सब अपने जैसे ही लगने लगते हैं फिर वो भेद नहीं गीत शुरू कर दो मेरे जिया साहब का पसंदीदा गीत है उन्होंने इशारे किए यूं अब मैं इसका समझ गया कि एक ने दो बार पढ़नी तो चक्कर पड़ जाए <laughs> को, कोई नहीं रुकता सब अपने अपने क्रम में इतने फास्ट निकलते हैं आज ये सब मुझे सुन रहे हैं ये गीत इनको भी बहुत पसंद है गीत सुन लो मैं मुझे मिल गया मैं मुझे मिल गया मैं मुझे मिल गया मैं मुझे मिल गया कल जो मुझा था अरुणा मैडम आप भी सुन लो अब आप मिल गई खुद से कल से खिलावट अब न पोषाहर की चिंता अब तो मारो पोषाहार पे ध्यान दीजिए जो जिंदगी ठीक चाल मैं दुबला क्यों ये सरकार जिम्मेदार है उन लोगों के पोषाहार पे मेरे प्राण को आधा खा गए और जीपीएफ के हमारे पारिक साहब बैठे आखुदन जान पूछ आपके जीपीएफ का फिया जमा हो गया ये पूछियो कि व्यासी की बैलेंस डाइट जमा हो रही है ना हो रही पूछना चाहिए नहीं। <laughs> मैं मुझे मिल गया मैं मुझे मिल गया कल जो मुरझाया था आज फिर खिल गया मैं मुझे मिल गया ये पंक्तियाँ कुछ बूंदे मिली क्या बात वाह ये वो बूंदे में सागर उतरता कुछ बूंदे मिली मैं तुम्हें बाट दूं मेरी सरिता बही मैं तुम्हें घाट दूं एक झोंका उठा है हवा में में अभी इसके आगमन से मेरे पूरे परिवार में जो ताजगी आई है बड़ा कंफ्यूजन था मैं आपका सही कर दूं यहां बैठे हैं मेरे भाई साहब दीपक की बहू और मेरी बिटिया के साथ साथ तकरीबन डिलीवरी साथ होने वाली थी दीपू के एक बेटा पहले से है बिटिया के एक बिटिया पहले से है डिस्कस होता था मैं कभी कभी कुछ ये भी देखता रहता हूँ तो आके बताओ पापा खई हो हुई, हुई। दादी को एक बच्चा हूँ दो छाऊ मैंने कहा सुन लो तुम्हें दो बच्चे हम प्रदान कर देंगे बेषर्त है कि स्वीटी को दोनों बच्चिया होगी सख्ते में आ गया परिवार हम बैलेंस नहीं चाहते और वही हुआ जो प्रभु ने मुझसे कहलाया दीपक के घर में भी और नर्मदा देवी जी के घर में पिटिया आई और हमारे जोशी साहब के घर में बैठ आया ये है हमारी हमारी ताजगी हमारा बैलेंस और देखो अनाही का जो स्वरूप ने कोई मैंने बैनर लगाया हाँ रमेश भाई ने जरूर पूछा व्यास जी पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्डिंग जाएगा सीडी भी बन जाएगा इसका नाम क्या दे मैंने कहा संस्कारों के बढ़ते चरण क्या बात है बहुत संस्कारों के बढ़ते कदम या चरण जो सा चाहे हम रख लेंगे तो निवेदन कर रहा हूं <laughs> बहुत तीरथ किए पर भीतर गए एक बेहोशी में ही सब करतब किए दूसरों पर जाने में हम झुक गए वो तो अकड़े रहे और हम झुक गए मेरा पर्वत और उनका तिल गया मैं मुझे मिल गया मैं मुझे मिल गया छाव छोड़ता गया अरे हम तो आपको बताऊं आप एक और अंतर कर लेना मैं ओशो को जीता हूं आपको इनवाइट करता हूं ओशो ओपन भीलवाड़ा में करोड़पति 80 80-90 साल तक मर जाएंगे देख नहीं पाएंगे कि एशिया का एक बहुत बड़ा भूखंड यहाँ से पांच किलोमीटर ओशो औशोपवन है बिल्कुल आपके कोई पुण्य ही जागे तो वहां प्रवेश हो सकता है क्या है वहां का एकांत क्या है वहां का ध्यान मेडिटेशन तो निवेदन कर रहा हूं छाव छोड़ता गया आज यहां जो बैठे हैं सबके घर में सुख और समृद्धि है प्रॉस्पर्टी किसके नहीं है पूरी है जिसके पॉवर्टी थी उसके प्रॉस्पर्टी आ गई सुख तो सबके आ गया है आनंद कहा चला गया बताओ इसलिए आप कंगा खरीद सकते हो बाल नहीं खरीद सकते <laughs> हा करोड़ रुपया को कांगशो लाश को रूंगचे टूला <laughs> मैं खुद परेशान हूं <laughs> आप इस तरह खरीद सकते हो नींद नहीं खरीद सकते नींद तो मेरे भुजा जी की गोद में जाते ही जो मुझे आ जाती है अलग ही चीज होती जाके देखो सौखो बस मैंने कहा ना इन्हीं हरकतों पे मेरे परेशान होते हैं आप जरा मोटा हो ठीका मोटा घर में शम मोटा अनख मोटा हमारा समझ में ना मोटा हूं तो मलबा का ही टोटा <laughs> छोड़ता गया ढूंढता फिरा वाह जब से आई तो कह दिया ये मुझे आपसे मिलना है मैंने कहा बेटा शाम को मिलेंगे तो क्या बात करते है मेरा कवि सम्मेलन का जो हॉल होगा ना वो ऑपरेशन थिएटर होगा प्रेम की लाल बत्ती चलेगी एक वायरस अंदर नहीं आ सकता क्या बात है वह ये ये खूबसूरत लोग मुझे मिले हैं ये मेरा सौभाग्य चाँव छोड़ता गया छाव ढूंढता फिरा दस दिशाओं गया गहरे गड्ढे गिरा यह आदमी की कुंडली दौड़ को दी थी उस ठहराव ने मेरे पर्वत उखाड़े थे उस भाव ने ऐसा आया वो तो फाकी मैं पिल गया मैं हर आदमी की जिंदगी में आया अर्थाप ढूंढना कौन कौन सी घटनाएं आई जब आपका ज्वालामुखी फट गया आप होगा क्या हो गया ये होगा इससे कम में आप और हम जागेंगे नहीं ये इस देह में जो प्राण बैठा है वो रसाध्यक्ष है निगाहें दर पे लगी हम उदास बैठे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि हम आसपास पास बैठे वह वो आपके भीतर धड़क रहा है मंदिर जा रहे बढ़िया लेकिन जरूरी है इसलिए मेरे बेटे ने मंदिर वाले गीत के पीछे जो मैसेज था वो आप सुनते दंग रह जाते अपने अपने पापों को अपने कर्मों को कर्मों छुपाने के लिए मंदिर मंदिर जा रहे वरना तो दिल और घर हो जाता अंतिम में निवेदन कर रहा हूं जो मेरा पसंदीदा छंद है इसका एक वो सुनार है एक वो सुनार है। क्या बात है, साक्षात ब्रह्मा होता है हमारे घर एक वो सुनार है जो पूरा तोलता एक वो ही अनाहद है जो मौन बोलता छीन लेता सारे खारी और मिश्री घोलता जला देता दस्तावेज़ नहीं भाई खोलता अब मैं कह सकता हूँ कि मुझे पूरा मिल गया मैं मुझे मिल गया मैं मुझे मिल गया मैं मुझे मिल गया मैं तुम्हें मिल गया कल जो मुरझाया था, मुर था कल जो मुर था कल जो मुरझाया था आज फिर खिल गया मैं मुझे मिली घना एक सेकंड दोस्तों ये थे आदरणीय राजेंद्र गोपाल जी व्यास भिलवाड़ा नहीं पूरे राजस्थान का गौरव में चाहता हूं पूरा सदन भरपूर तालियों के साथ अभिनंदन करें मुझे मिल गया इस गीत के बाद मुझे चार पंक्तियां याद आती है दोस्तों मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इतना प्यारा संभि पक्ष मिला मैं कहता हूं कि मेरे दुश्मन भी हो तो उनको भी ऐसा ही मिले ताकि कि किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहे तो चार पंक्ति देना चाहता हूं कि जहां मैं आए हो तो मुस्काना सीख लो लोगों भाई तुम्हारी मुस्कुराट पे तो मैं कायल लू इतनी मेरी बीबी यहां से तो मैं बाहर ही नहीं हूं मस्ती का आदमी हो यार ये पारिवारिक काम है, इसलिए थोड़ा सीमा में चल रहा हूं है ना जहां में आए हो तो मुस्कराना सीख लो एक दूसरे के काम आना सीख लो जहां में आए हैं तो मुस्कराना सीख लो एक डॉक्टर साहब का आपको समर्पित करता हूं कि जहां में हो तो मुस्कराना सीख लो एक दूसरे के काम आना सीख लो न जाने कब टूट जाए सांस की ये डोरी न जाने कब टूट जाए सांस की ये डोरी एक दूसरे के प्यार करना सीख लो एक दूसरे से प्यार करना सीख लो एक दूसरे से प्यार करना सीख लो चांदी की तरह चमकते रहना बहारों की तरह खिलते रहना चांदी की तरह चमकते रहना बहारों की तरह खिलते रहना जीवन के हर मोड़ पे दोस्तों इसी तरह मुस्कराते रहना इसी तरह मुस्कराते रहना इसी तरह मुस्कराते रहना मैं भाई दीपक से निवेदन करूंगा कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापित करें भाई दीपक यास दीपक धन्यवाद दे आज मैं बताऊ मैंने कवियों से पूछा मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन साउंड मुझे आज मिला पसंद आया आपको साउंड मैं चाहूँगा साउंड पर जो बिराजमान भाई है वो एक मिनट के लिए आ मेरे बेटे ऐसा साउंड मिले तो वरना ये बॉपू लगा देना ये नहीं बहुत सुनता भी बहुत प्यारा है सबका कहे दिल से धन्यवाद जो लिखते लिखते थे लिखते थे ना उसमें यही चिट्ठिया होगा और ये आखिरी एपिसोड में आपने राजेंद्र वैस को बहुत ही अच्छी तरह खुलकर आपके सामने उन्होंने बात की और मैं मुझे मिल गया ये आखिरी जो कविता पाठ उन्होंने की उनकी कविताओं में से उनके गीतों में से एक बेहतरीन गीत है मैं मुझे मिल गया छाओ ढूंढता गया छाऊ छोड़ता गया बहुत ही अच्छे जो आत्मबोध हमें कराता है ये कविता ये गीत तो आशा करता हूँ आप सभी को आज का ये एपिसोड भी बहुत पसंद आया होगा और इसी के साथ संस्कार के बढ़ते चरण का पूरा एपिसोड आपने पूरा किए हैं और हम भी आपसे इजाज़त चाहते हैं आपको संस्कार के बढ़ते चरण के विशेष कवि सम्मेलन का आनंद का अनुभव आपके दिल में सदा समाय रहें ऐसी आशा के साथ राजेंद्र व्यास की जो कविताएं वो पसंद आई होगी तो जरूर एसएमएस के द्वारा मैसेज के द्वारा चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप अपना नाम के साथ में जरूर हमें मैसेज कीजिए तो चलिए दोस्तों दीजिए मुझे यानी आर रमेश को इजाज़त आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो